राजयोग साधना के प्राथमिक सोपान जब देह के भीतर इन शक्तियों के प्रवाह की गति स्पष्ट अनुभव करने लगोगे तभी सारे संशय दूर होंगे परंतु इसके अनुभव के लिए प्रत्यय कठोर अभ्यास आवश्यक है प्रतिदिन कम से कम दो बार अभ्यास करना चाहिए और उस अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रातः और सायं जब रात बीतती है और पौ फटती है तथा जब दिन बीतता है और रात आती है इन दो समयों में प्रकृति अपेक्षाकृत शांत होती है ब्रह्म मुहूर्त और गोधुली ये दो समय मन की स्थिरता के लिए अनुकूल है इन दोनों समयों में शरीर बहुत कुछ शांत रहता है इस समय साधना करने से प्रकृति हमारी काफ़ी सहायता करेगी इसलिए इन्हीं दो समयों में साधना करने आवश्यक है यह नियम बना लो कि साधना समाप्त किए बिना भोजन न करोगे ऐसा नियम बना लेने पर भूख का प्रबल वेग ही तुम्हारा आलस्य नष्ट कर देगा भारतवर्ष में बालक यही शिक्षा पाते हैं कि स्नान पूजा और साधना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए कालांतर में यह उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है उनकी जब तक स्नान पूजा और साधना समाप्त नहीं हो जाती तब तक उन्हें भूख नहीं लगती तुम में से जिनको शुभीता हो वे साधना के लिए यदि एक स्वतंत्र कमरा रख सके तो अच्छा हो इस कमरे को सोने के काम में ना लाओ इसे पवित्र रखो बिना स्नान किए और शरीर मन को बिना शुद्ध किए इस कमरे में प्रवेश न करो इस कमरे में सदा पुष्प और हृदय को आनंद देने वाले चित्र रखो योगी के लिए ऐसे वातावरण में रहना बहुत उत्तम है सुबह और शाम वहाँ धूप और चंदन चूर्ण आदि जलाओ उस कमरे में किसी प्रकार का क्रोध कलह और अपवित्र चिंतन न किया जाए तुम्हारे साथ जिनके भाव मिलते हैं केवल उन्हीं को उस कमरे में प्रवेश करने दो ऐसा करने पर शीघ्र वह कमरा सत्वगुण से पूर्ण हो जाएगा यहाँ तक कि जब किसी प्रकार का दुख या संशय आए अथवा मन चंचल हो तो उस समय उस कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा मंदिर गिरजाघर आदि के निर्माण का सच्चा उद्देश्य यही था अभी बहुत से मंदिरों और गिरजाघरों में यह भाव देखने को मिलता है परंतु अधिकतर स्थलों में लोग इनका उद्देश्य भूल गए हैं चारों ओर पवित्र चिंतन के परमाणु सदा स्पंदित होते रहने के कारण वह स्थान पवित्र ज्योति से भरा रहता है जो इस प्रकार के स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकते वे जहाँ इच्छा हो वहीं बैठ साधना कर सकते हैं शरीर को सीधा रखकर बैठो संसार में पवित्र चिंतन का एक स्रोत बहा दो मन ही मन कहो संसार में सभी सुखी हों सभी शांति लाभ करें सभी आनंद पाएं इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंतन की धारा बहा दो ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने को अच्छा अनुभव करने लगोगे बाद में देखोगे दूसरे सब लोग स्वस्थ हों यह चिंतन ही स्वास्थ्य लाभ का सहज उपाय है दूसरे लोग सुखी हों ऐसी भावना ही अपने को सुखी करने का सहज उपाय है इसके बाद जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे ईश्वर के निकट प्रार्थना करें अर्थ स्वास्थ्य अथवा स्वर्ग के लिए नहीं वरण हृदय में ज्ञान और सत्य तत्व के उन्मेष के लिए इसको छोड़ बाकी सब प्रार्थनाएं स्वार्थ भरी है इसके बाद भावना करनी होगी मेरा शरीर भज्रवत दृढ़ सबल और स्वस्थ है यह देह ही मेरी मुक्ति में एकमात्र सहायक है इसी की सहायता से मैं यह जीवन समुद्र पार कर लूँगा जो दुर्बल है वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता समस्त दुर्बलताओं का त्याग करो देह से कहो तुम खूब बलिष्ठ हो मन से कहो तुम अनंत शक्तिधर हो और स्वयं पर प्रबल विश्वास और भरोसा रखो